यो ब्रह्माण विदधा पूर्वं यो वै वे वेदां प्रणोति तस्म तंगदुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रपदे ओम शांति शांति शांति ही शंकराचार्य शवरायनम सूत्रहास्य वंदे भगवरो गुररात्मे मूर्ति विभागिनेोम व्यादेहाय दक्षिणा शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के उत्तरार्ध में बताया गया कि जीव ही अविद्या के कारण एक आत्मा में जीव ईश्वर की कल्पना करता है और जीव ईश्वर को वस्तुतः भिन्न समझता है अज्ञानी जीव और ये भेद बुद्धि जब तक रहेगी तब तक जन्म मरणादि रूप संसार बना रहता है इसलिए जीव ईश्वर के सत्य सत्यभेद विषयक दृष्टि को कहो अध्यास को कहो भ्रांति को कहो निवृत्त करने के लिए जीव ईश्वर अभेद अभेदृष्टि ब्रह्मज्ञान के साधनों द्वारा प्राप्त करें इसे बताया गया था तस्मात्मात्व एवर ईश्वर एव जीव इति दृष्टिम एवं इतराभेदृष्टि जानी तो आत्मजिज्ञासु के मन में एक आशंका हुई कि तुम पदार्थ तथा तत्पदार्थ रूप जो जीव ईश्वर हैं, इनमें तो सत्य भेद हैं तो अभेद कैसे संभव होगा ये जो मुमुक्षु के अंतकरण में शंका उत्पन्न हुई उसे ननु साहकार से इत्यादि शब्दों से मुमुख ने अपने आचार्य के सामने रखी शंका आचार्य कहते हैं इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए जीव ईश्वर के अभेद विषयक ज्ञान असंभव है ये जो ननु इत्यादि से आशंका की है यह आशंका नहीं करनी चाहिए जिज्ञासु को इसे न इस पद का प्रयोग करके भगवान भाष्यकार ने कहा क्यों नहीं करना चाहिए जीव ब्रह्म के आभेद विषय को ज्ञान के असंभावना की आशंका करते इसलिए यद्यपि जीव और ईश्वर में परस्पर विलक्षण धर्मवत्ता है जीव में अल्पज्ञत्व और आपका साहंकारत्व तो धर्म है और बिल्कुल इन दो धर्मों से विपरीत निराहंकारत्व और सर्वज्ञत्व धर्म वान ईश्वर है तो परस्पर विपरीत धर्म वाले जो दो धर्मी हैं जीव ईश्वर इनका भेद असंभव होगा विरोधी धर्म से युक्त होने के कारण ये जो कह रहे हो ये तब संभव होगा जब दो प्रकार का जो पदार्थ होता है उनमें से दोनों प्रकार के पदार्थों में ये परस्पर विरोधी धर्म प्रतीत हो जो वस्तु के स्वरूप धर्म होता है वह चाहे शक्ति संबंध से उपस्थित होने वाला शक्यार्थ हो या लक्षणा संबंध से उपस्थित होने वाला लक्ष्यार्थ हो दोनों में उपस्थित होते हैं अर्थात तो दोनों अर्थों में वाचार्थ में भी लक्ष्यार्थ में भी प्रतीत होता हैं यदि स्वतः सिद्ध स्वरूप धर्म है तो तो जीव का सहंकारत्व तो धर्म तथा अल्पज्ञत्व तो धर्म यदि स्वरूपत होगा तो शक्ति संबंध से उपस्थित होने वाला तव पद का जो वाच्यार्थ है उसमें भी वो उपस्थित होगा और लक्षणा संबंध से त्व पद का जो अर्थ उपस्थित होता है उसमें भी प्रतीत होंगे अलज्ञत्व सहंकारत्व धर्म यदि स्वरूपभूत होंगे तो वस्तु के धर्म दो प्रकार के होते हैं स्वरूपभूत और औपाधिक अन्य निमित्तक को अभेद को हा अभेद को क्या करना है अभेद को अलग नहीं करना है अभेद स्वरूभूत है ऐक्य वो एक अलग नहीं होगा उपाधि निमित्त जो धर्म है उनको अलग किया जा सकता है और उपाधि निमित्तक है जीव के वाचार्थ में इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दें तो जीव के वाचार्थ में पर के वाचार्थ में प्रतीक होने वाला जो इतना भी नहीं जो और धर्म है जीव जीवत्म पद के वाचार्थ में प्रतीत होने वाला वह स्वरूपभूत धर्म नहीं है अपितु उपाधिक धर्म है यानी अन्य निमित्तक है उपाधि निमित्तक है और जो लक्षार्थ है उसमें चैतन्य रूप धर्म है और वो जो चैतन्य धर्म है वह जीव का स्वरूभूत धर्म है कमपद का लक्षार्थ है उसमें भी वो प्रतिफ होगा और इसलिए स्वरूभूत धर्म का लक्षणा से प्रतियमान अर्थ में भी अन्वयी होने से क्या होगा कि स्वरूभ धर्म से युक्त जो निरुपाधिक चेतन है उसे कहा जाएगा आप, तुम पद का लक्षार्थ तुम पद का लक्षार्थ होगा वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं कल कि जो अल्पज्ञ अल्पशक्ति तथा सहंकार क्षार्थ है चैतन्य मात्र उपाधि निमित्तक धर्म से रहित चैतन्य मात्र को शुद्ध चैतन्य को माना गया तोम पद का लक्ष्यार्थ जो तत्पद है तत्व वाक्य में प्रयुक्त तोम पद का तो अर्थ दो प्रकार का समझ में आ गया बता दिया गया एक अल्पज्ञत्व तथा सहंकारत्व धर्म से युक्त वाचार्थ हुआ और उपाधि से रहित चैतन्य मात्र लक्षार्थ हुआ ऐसे तत्वसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ भी दो प्रकार का है एक मायारूप उपाधि को लेकर के प्रतीत होने वाला अर्थ वो है निरहकारत्व और सर्वज्ञत्व धर्म से विशिष्ट चैतन्य वो है तत्वमसी वाक्यांतर्गत शब्द का वाच्यार्थ और लक्षार्थ होगा तत्पद का लक्षणा से उपस्थित होने वाला अर्थ वो है निरहंकारत्व और सर्वज्ञत्व धर्म से भी रहित ये दोनों औपाधिक धर्म हैं केवल चैतन्य मात्र वह लक्षार्थ है तो पद का लक्षार्थ और तत्पद का लक्षार्थ इन दोनों में समानता है एक रूपता है न तो पद के लक्षार्थ में अल्पज्ञ सहकारत्व है और न तो तत्पद के लक्षार्थ में उपाधि निमित्तक निरहंकार तथा सर्वज्ञत्व है तो दोनों निर्विशेष चेतन लक्षार्थ है तो उनका स्वतः भेद दिखाने वाला कोई विपरीत धर्म नहीं है लक्षार्थ में इसलिए स्वरूपतः भेद उनका नहीं होगा अपितु स्वरूपतः अभिधि रहेगा और औपाधिक जो भेद प्रतीत हो रहा था भागत्याग लक्षणा से जिस उपाधि के कारण जीव ईश्वर आपस में भिन्न प्रतीत हो रहे थे उस उपाधि को छोड़ दिया उसका जहल लक्षणा से त्याग कर दिया और अजहल लक्षणा से अविरोधी जो अंश हैं उपहित मात्र वो निर्विशेष चेतन है उसका ग्रहण कर लेते हैं वो तो स्वभावतः एक है स्वरूपतः एक है उन दो लक्ष्यार्थों में आपस में स्वतः सिद्ध ऐक्य ही हैं अभे भी है इसलिए ये शंका जीव और ईश्वर के अभेद के असंभवना की आशंका अनुचित है इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर सर्वज्ञत्व आदि में आदि शब्द से निरहंकार को लेना साहंकारत्व का विरोधी तो ये जो सर्वज्ञत्व तथा तो रूप धर्म से विशिष्ट चैतन्य है वह ईश्वर है तत्पद का वाच्या ईश्वर तो वाच्य। तो ये तत, तत्वसी वाक्यांतर्गत शब्द से सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य कौन से संबंध से प्रचित होगा शक्ति संबंध से शब्द का अपने अर्थ के साथ दो प्रकार का संबंध होता है ना एक शक्ति संबंध उसी को अभिदा भी कहा जाता है और उससे उपस्थित होने वाले अर्थ को कहा जाता है शक्यार्थ वाचार्थ मुख्यार्थ अभिधेयार्थ तो ये पद का अभिधेयार्थ है सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य और लक्षार्थ होगा उपाधि विनिर्मुक्त यानी प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान जो अवस्था है जिसे माया कहा जाता वह तत्पद वाच्यर्थ की उपाधि है ना? उस अवस्था रूप उपाधि वाला चैतन्य हो जाता आत्मा हो जाता है तो उसे ईश्वर कहा जाता है और उस उपाधि को छोड़ देते हैं भाग त्याग लक्षणा से तो विरोधी अंश उपाधि का त्याग कर दिया और अविरोधी जो अंश हैं चैतन्य मात्र उपाधि विनिर्मुक्त उसका ग्रहण कर लेते हैं तो तुम लक्षार्थ लक्ष्यार्थ तत्पद लक्ष्यार्थ कहने के लिए दो है वस्तुतः वे स्वतः एक ही है लक्षार्थ में कोई भेद नहीं है तो लक्षार्थ का जो लक्षार्थ, पद लक्षार्थ तत्पद लक्षार्थ का जो परस्पर संबंध है वो क्या संबंध बनेगा ऐक्य संबंध अवेद संबंध वो हो जाएगा तत्वमसी तो वाक्यार्थ। वाक्यार्थ किसे कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदों का पदों के अर्थ का जो परस्पर संबंध है उसे कहा जाता है वाक्यार्थ संबंध को और वो संबंध रूप जो वाक्यार्थ है वह यदि जो विवक्षित संबंध रूप वाक्यार्थ है वह यदि वाक्य में प्रयुक्त पदों के वाक्याथ को लेकर के ही उपपन्न हो सिद्ध हो तो लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं होती और यदि वाच्यार्थ को लेकर के विवक्षित जो वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का संबंध रूप वाक्यार्थ है वह अनुपपन्न हो असिद्ध हो सुनिश्चित न हो रहा हो तो लक्षणा की जाती है और लक्ष्यार्थ को लेकर के विवक्षित जो वाक्य अर्थ है वो निकाला जाता है तो तत्वमसी वाक्य का विवक्षित अर्थ क्या है ऐक्य संबंध तत्त्वम पदार्थ, तो, पदार्थ में परस्पर ऐक्य रूप संबंध ये तत, तत्वमसी वाक्य का विवक्षित अर्थ है विवक्षित अर्थ कहा जाता है तात्पर्य विषयभूत अर्थ को तात्पर्याथ को तो तत्वमसी वाक्य का तात्पर्य किस में है अभेद में किसके अभेद में तत्पदार्थ तोम पदार्थ के अभेद में तत्वमसी वाक्य का तात्पर्य है और वह तात्पर्य यदि तत्पदार्थ तोम पदार्थ के वाचार्थ को लेकर के अनुपन्न हो तो लक्षणा की जाएगी और लक्षणा से उपस्थित हुआ चैतन्य मात्र उसमें अभेद रूप जो विवक्षित अर्थ है अर्थ है वह सिद्ध हो रहा है इसलिए यहा तत्वसी वाक्य से तोमपद लक्षार्थ तत्पद लक्षार्थ का परस्पर ऐक्य रूप तात्पर्याथ विषयक ज्ञान हो सकता है हो जाता है निश्चित है तो इस प्रकार का विचार करके तत्पद पदार्थ तोम पदार्थ के परस्पर ऐक्य रूप संबंध का ज्ञान प्राप्त करें तो क्या होगा जन्म मरण रूप जो संसार है वो समाप्त होगा जब तक तत्पद तत्पदार्थम पदार्थ का भेद ज्ञान रहेगा तभी तक जीव का जन्म मरणादि रूप संसार है और जब जीव ईश्वर का अभेद रूप तत्वसी वाक्य का तात्पर्य अर्थ सुनिश्चित होगा तात्पर्यार्थ का साक्षात्कार होगा उससे भेद ज्ञान जन्म मरण का हेतु भूत मिट जाएगा निवृत्त होगा तो जन्म मरण की समाप्ति हो जाएगी मोक्ष होगा तो इस प्रकार लक्ष्यार्थ को लेकर के वाक्यार्थ की सिद्धि होने से ये शंका करना उचित नहीं है कि जीव ईश्वर का अभेद ज्ञान कैसे होगा यानी असंभव है इस प्रकार की असंभावना विषयक आशंका नहीं करनी चाहिए अभेद के असंभावना विषय आशंका नहीं करनी चाहिए ये यहां पर कहा गया न नूल सूक्ष्म उपाधिमुक्त सामदशापन्न शुद्ध एवसवादि विशिष्ट ईश्वर तत्पवाच्य तत्पद शुद्धचैतन्यपदल्य तो इस प्रकार ये वाचार्थ लक्षार्थ तत्पद तथा त्वम पद का बताया गया और यहाँ वाचार्थ को लेकर के अभेद असंभव है इसलिए लक्षार्थ को ले रहे हैं तो कहते एवं च लक्षार्थम आदा यने त्वम पद का लक्षार्थ चैतन्य मात्र तत्पद का लक्षार्थ भी उपाधि विनिर्मुक्त चैतन्य मात्र और उसको आदाय यानी अजह लक्षणा से ग्रहण करके आदाय का अर्थ होता है ग्रहण करके स्वीकार करके अंगीकार करके क्या होगा तो कहते हैं जीवेश्वर यो अभेदे बाधका भाव जीव और ईश्वर के अभेद का कोई बाधक नहीं होगा जीव ईश्वर का अभेद अबाधित है अवरोधक कोई नहीं है तो ये जो कहा गया था तस्मात्णा जीव एव ईश्वर ईश्वर एवं जीव इति इतर अभेद दृष्टिम जानीयात इसकी उपपत्ति बताई गई उपपत्ति यानी प्रतिपादन युक्ति से बताया गया अब आगे हैं। एवं वेदांत आगेह वेद्य सद्गुपदेशु भूतेषु ब्रह्मबुद्धि उत्पन्ना ते इति उच्य दो प्रकार के मनुष्य हैं भेद से एक है बद्ध मनुष्य जितने मनुष्य हैं उनके दो प्रकार एक प्रकार होगा बद्ध मनुष्य बद्ध किसको कहते हैं बंधन युक्त अपने आप को बंधन से युक्त समझ रहा है उसे बद्ध मनुष्य कहा जाएगा और एक है मुक्त तो बद्ध मनुष्य मुक्त मनुष्य ऐसे दो प्रकार के मनुष्य हैं। उनमें से एक का लक्षण समझ में आ जाए तो वो लक्षण जिसमें घट रहा है वह माना जाएगा उस कोटि वाला वो नहीं घटता जिसमें वो दूसरी कोटि वाला हो जाएगा तो मुक्त का लक्षण पूछा गया कि मुक्त कौन है तो मुक्त का लक्षण बता रहे हैं जीवन मुक्त का कि यह लक्षण जिसमें समन्वित होगा उस मनुष्य को मुक्त समझना तो वो लक्षण जिसमें समन्वित नहीं होगा वो हो जाएगा बद्ध और मुक्त का जो लक्षण बताया जा रहा है वो जिसमें समन्नित हो जाएगा उसे कहा जाएगा जीवन मुक्त ने जीते जी मुक्त जीवन मुक्त कहलाता है तो ये बता रहे हैं जीवन मुक्त का लक्षण एवं वेदांत वाक्य ही सदगुरु सर्वेशु ये साम उत्पन्ना ते जीवनमुक्ता इति वे मनुष्य जीवनमुक्ता इति जीवन मुक्त इस नाम से कहे जाते हैं जीवन मुक्त उनको कहा जाता है किनको कहते कृत यु बुद्धेश भूतेशु ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना तो जिन मनुष्यों के अंतकरण में ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ है ब्रह्मबुद्धि में बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान तो ब्रह्म बुद्धि यानी ब्रह्म ज्ञान किस पदार्थों को देख करके ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा यानी कौन से पदार्थों को ब्रह्म समझेगा तो कहते हैं सर्वेशु भूतेशु भूत शब्द का अर्थ है यहां पर संसार पूरा कार्य अनात्मा मात्र भूत शब्द का अर्थ है ये अनात्मा सत्यत्न रूपेण प्रतीत होता है अज्ञानी को आत्म भिन्न प्रतीत होता है वस्तुतः तो अनात्मा तो आत्मा में कल्पित है आत्मा अनात्मा का अधिष्ठान है और अध्यस्त वस्तु का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान हुआ करता है शीप को चांदी के रूप में जो ग्रहण कर रहा है उसे तो कहा जाएगा भ्रांत सत्य चांदी समझ रहा है और चांदी सिंप ही है सुप्ति का ही है सर्प रज्जु ही है ये निश्चय जिसका है उसे कहा जाएगा विवेकी यानी अध्यस्त वस्तु को अधिष्ठान से अलग ग्रहण नहीं कर रहा है अपितु अध्यस्त वस्तु का वास्तविक स्वरूप उनका अधिष्ठान ही है और जो वास्तविक स्वरूप है उसी रूप से ग्रहण कर रहा है अध्यस्त पदार्थ को तो माना जाएगा वह ब्रह्म ज्ञान है समस्त अनात्म पदार्थों का अधिष्ठान है ब्रह्म ब्रह्म को आत्मा को और उसका स्वरूप क्या है सच्चिदानंद तो जिसको वो ब्रह्म ज्ञान होता है उसकी बुद्धि एक प्रकार से एक्सरे मशीन के तरह होती है एक है कैमेरा एक है एक्सरे मशीन दोनों भी फोटो खींचते हैं कि नहीं चित्र लेते हैं दोनों भी लेकिन कैमरे से चित्र आता है कंकाल के ऊपर जो मांस है मांस के ऊपर जो त्वचा है उस त्वचा का जो कलर होगा और जो वस्त्र पहने हुए है जिस कलर के कलर कैमरा है तो जितने अंग को वस्त्र से ढका हुआ है उतने अंग का तो वस्त्र से आच्छादित यानी वस्त्र का चित्र लेगा जिस वस्त्र से आच्छादित है अंग और जितना खुला अंग है मुख खुला है हाथ वगैरह पैर थोड़े से खुले हैं तो फिर त्वचा का जो रूप होगा काला गोरा जैसा भी उसका ग्रहण करेगा यानी चित्र लेगा क्या मेरा कपड़े पहन करके भी एक्सरे मशीन के सामने खड़े रहते हैं तो न तो कपड़ों का चित्र लेती है सफेद या लाल पीले नीले वस्त्रों का चित्र एक्सरे मशीन नहीं लेती है न और त्वचा का भी मांस का भी नहीं लेती है अभी तो सीधा हड्डी का पूरे के पूरे शरीर का यदि एक्सरे किया जाए तो कंकाल मात्र का चित्र जैसा होता ऐसा है ऐसा आएगा ना बिल्कुल नग्न होकर के तो नहीं कर लेता है ना चित्र वस्त्र भी होता है त्वचा भी है मांस भी है लेकिन उन सबको अलग कर देती है कौन एक्सरे मशीन और सीधे उसके किरणें पहुंच जाती है हड्डी पर और हड्डी का मात्र चित्र लेता है ऐसे जीवन मुक्त की बुद्धि और बद्ध व्यक्ति की बुद्धि बद्ध व्यक्ति की बुद्धि तो है कैमेरे के तरह स्रोतरादि इंद्रियों के माध्यम से बद्ध व्यक्ति की बुद्धि स्रोतरादि इंद्रियों के विषय तक पहुंचती है और फिर उस उन स्रोतरादि इंद्रियों के जो विषय है उन विषयों का आकार धारण करती है यानी विषयों का मात्र ग्रहण करती है विषय को मात्र दिखाती है और वो विषय है यहां भूत शब्दित अनात्मा जगत तो अध्यस्थ पदार्थ विषय को ज्ञान होता है कैमरे के तरह बद्ध व्यक्ति की बुद्धि से अध्यस्त पदार्थ ग्राही होती है बद्ध व्यक्ति की बुद्धि और जीवन मुक्त की बुद्धि भी स्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से जाती है शब्द आदि अनात्म पदार्थों में लेकिन वहां वह विवेकी की बुद्धि अध्यस्त जो अनात्मा शब्दादि है उन्हीं से संबद्ध होकर के नहीं रहती जैसे तो एक्सरे मशीन से निकली हुई किरणें हड्डी तक पहुंचती है वस्त्र त्वचा मांस आदि को देखती नहीं है ऐसे शब्दादि अध्यस्त पदार्थों का भेदन करके प्रत्येक अध्यस्त वस्तु में अनुसूत है अनवित है अधिष्ठान रूप से सचित आनंद सच्चिदानंद का मतलब ब्रह्म तो प्रत ये अस्ति प्रियम रूपम नाम चेति पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तथोद्वयम इसमें बताया गया संसार की प्रत्येक वस्तुओं में पांच अंश है एक तो है पहला अस्ति यानी सत भाति यानी चित और प्रिय यानी आनंद सच्चिदानंद ये तीन अंश और नाम और रूप ये दो अंश उनमें से पहले जो तीन हैं आद्य त्रयम का मतलब सचित आनंद ये है ब्रह्म ये है अधिष्ठान और जगद रूपम त्वयम तो अध्यस्थ पदार्थ का अपना नाम और रूप ये दो अंश है तो नाम रूपात्मक अंश द्वय को स्पर्श किए बिना ही विवेकी की बुद्धि जो ब्रह्म स्वरूप है प्रथम तीन अंश सचित आनंद उसका ग्रहण करती है स्रोत्र इंद्र के माध्यम से शब्द में गई बुद्धि विवेकी की और वहां शब्द मात्र के आकार की नहीं हुई अभी तू शब्द का जो अधिष्ठान है सच्चिदानंद तदग्राही बन गई चक्षु इंद्र के माध्यम से रूप में चली गई तो रूपाकार मात्र नहीं होगी अभी तू रूप का जो अधिष्ठान है तदाकार हो जाएगी अधिष्ठान एक ही है सच्चिदानंद ब्रह्म तो पांचों बाह्य ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से विवेकी की बुद्धि जा रही है पांचों अध्यस्त उनके अपने अपने विषयों में लेकिन विषयों में मात्र संलग्न नहीं हो रही है अपितु अधिष्ठान का ग्रहण कर रही है ये शब्द सच्चिदानंद ही है रूप सच्चिदानंद ही है रस सच्चिदानंद ही है जैसे सर्प को रस्सी ही देखता है विवेकी पुरुष तो ये कहा गया कि सर्वेशु भूतेषु यानी समस्त अध्यस्त अनात्म वस्तु विषयक ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है जिस महापुरुष के चित्त में उसे कहा गया जीवन मुक्त वो जीवन मुक्त है उन्हें सर्व खलविदम ब्रह्म अज्ञानी को जो हो अनात्मा अध्यस्त जगत प्रतीत होता है सत्य उन्हें परमार्थ सत्य के रूप में जीवन मुक्त को केवल ब्रह्म ही प्रतीत होता है ये सारा का सारा ब्रह्म है क्यों तो कहते तजान तत्जलान में तजलान का अर्थ है जलान में दोन दो समास है जंच लंच इति जलान और तस्मात तस्मात्न इति तत्जान ऐसा कर दीजिए और ये जो द्वन्द्व के अधिमा में सूर्यमान तत्शब्द है उसका जलान में तीन पद है एक ज दूसरा ल और तीसरा अन उसमें से प्रत्येक के साथ अन्वय करिए व्याकरण का एक नियम है दोन समास के आदि में या अंत में जो सूर्यमान पद होता है उसका द्वन समास के घटकीभूत प्रत्येक पद के साथ अन्वय होता है संबंध होता है तो ज के साथ भी तत् जुड़ेगा तजम एक निकलेगा तल्लम और तदन ऐसे तीन शब्द निकलेंगे। तज्ज का है तस्मा जायते इति तजम तस्मिन लियते इति तल्लम और तेना आनीति तदन का मतलब ब्रह्म का जो लक्षण बताया है ना ये तो वा यूता जायन्ते तो तज्य शब्द से तस्मात् इति तस्माजाते तज्जा का कर्ता है ये भूत शब्दित अनात्मा जगत और शब्द परामर्शक है ब्रह्म का तो तस्मा यानी ब्रह्मण जायते जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ उसे कहा गया तज्ज ये सारा जगत इदम शब्दित सर्वम खलम ब्रह्म अने इदम सर्वम खलु ब्रह्म तो सारा जगत ब्रह्म ही है क्यों तो कहते हैं है, है इसलिए अने ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है इसलिए तो घड़ा कुलाल से उत्पन्न होता है तो कुलाल रूप है क्या ऐसा तो नहीं यानी ब्रह्म जगत का उपादान है ये दिखाने के लिए कुमार तो घड़े का निमित्त कारण है उपादान कारण से अनन्य हुआ करता है उपादेय उपादेय यानी कार्य वो अपने उपादान कारण से अनन्य होता है घड़े का उपादान कारण है मिट्टी आभूषण का उपादान कारण है सुवर्ण जगत का उपादान कारण है ब्रह्मा। तो तजम तो मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ है जैसे ऐसे और तदन भी है यानी उत्पत्ति के बाद लय से पहले तक मिट्टी से ही घड़े का अस्तित्व है कि नहीं स्थिति घड़े के स्थिति का कारण उपादेय के स्थिति का कारण माना जाता है उपादान को स्थिति हेतुत्व ये न जाता नि से बताया गया तेन अनिति इति तदन क्या मतलब ब्रह्म से ही जगत का अस्तित्व है स्थिति है और तल्लम कार्य होता है तस्मिन लियते जब जगत का प्रलय काल में लय होता है वह लय माना जाता है तीन चार प्रकार से एक नित्य प्रलय एक खंड प्रलय या नैमितिक ने, प्रलय ले लीजिए लि, और महाप्रलय प्राकृत प्रलय भी कहा जाता है उसे और एक आत्यंतिक प्रलय नित्य प्रलय है हम लोगों की नींद नैमित कहो या खंड प्रलय कहो ब्रह्मा जी की नींद और महाप्रलय है इस कल्प का जो अंत हो जाता है उस समय मा प्रलय प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय होता है ब्रह्मज्ञान से ब्रह्मज्ञान होने पर ब्रह्म ही शेष रहता है तो तस्वीन लियते इति तल्लम तो ब्रह्म में ही जब ब्रह्मज्ञान होता है तो जगत कहा जाता है ब्रह्म में ही लीन होता है ब्रह्म रूप ही था जैसे रस्सी का ज्ञान होने के बाद रस्सी के अज्ञान से भासमान स्तर कहीं भाग करके दिल में जाता थोड़ा ही है तो रस्सी ही उस रूप में अज्ञान से भास रही थी वो रस्सी रूप ही हो जाता रस्सी ही है ऐसे ब्रह्म ही है ये जगत तो। ये ज्ञान जहां जहां भी बुद्धि स्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से विवेकी की जाएगी वहां वहां स्रोत्रादि इंद्रियों के विषयों को तो माना जाएगा सर्प के तरह अध्यस्त और रस्सी के तरह अधिष्ठान माना जाएगा ब्रह्म को और उन अध्यस्त पदार्थ विषयक सप्तमी विषय अर्थ में आए ब्रह्म बुद्धि अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान रूप ही है इत्याकार ज्ञान को कहा जाता है सर्वेशु बुद्धे भूतेषु ब्रह्मबुद्धि बुद्धि उत्पन्ना ये शाम ते जीवनमुक्ता वे जीवनमुक्ता मुक्ता है अब ये ब्रह्मज्ञान हुआ कैसे उत्पन्न होने वाला ब्रह्मज्ञान तो कार्य हुआ न और ब्रह्मज्ञान है परमा प्रमा का कारण होता है प्रमाण तो प्रमाण कौन है तो कहा कि वेदांत तो वाक्य एवं वेदांत तो वाक्य तृतीया है कारणत्व बताने वाली साधनत्व बताने वाली किसके प्रति साधनत्व वेदांत तो वाक्य में है ब्रह्म बुद्धि के प्रति उत्पन्न हुई जो ब्रह्म बुद्धि उसके प्रति साधन है वेदांत वाक्य वेदांत वाक्य में साधनत्व तो को बताने वाला तृतीय संज्ञक प्रत्यय है वेदांत वाक्य इसमें तृतीया का कौन सा वचन है बहुवचन भीष ता, भ्याम भिस और तृतीया किस अर्थ में आती है कर्ण अर्थ में करण अर्थ में तृतीय आती है करण कहते हैं प्रमाण को प्रमा करणम प्रमाणम तो प्रमा है ब्रह्म बुद्धि और उसके प्रति करण वो है वेदांत वाक्य वेदांत वाक्य से ब्रह्मज्ञान होता है कौन से वेदांत वाक्य से तो कहा गुरूपदेश न गुरुपदिष्ट जो वेदांत वाक्य उस वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ये बोध होता है इसे कहा जाता है ब्रह्म बुद्धि और ये जिनके अंतकरण में प्रकट हुई है उन्हें कहा कहा जाता है जीवन मुक्त। ये कहा कि एवं वेदांत वेदातवाक्य सद्गुरूतेष् ब्रह्मबुद्धि उत्पन्ना ते तेजन मुक्ता उच्य ते। उन्हें जीवन मुक्त कहा जाता है ज्ञानियों को स्थित प्रज्ञ को गीता के द्वितीय अध्याय के स्तित प्रज्ञ बारहवें अध्याय के ज्ञानी भक्त चौदहवे अध्याय के त्रिगुणातीत मनुष्य और यहाँ जीवनमुक्त शब्द से बताए गए ये स्थित प्रज्ञ ज्ञानी भक्त त्रिगुणातीत और जीवनमुक्त। ये चार अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये चार अर्थ अलग अलग नहीं है द्वितीय अध्याय में गीता के जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जा रहा उसे ही यहां पर जीवन मुक्त कर रहे भाष्कर भगवान भगवान कृष्ण ने बारहवे अध्याय में उन्हें ही अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रकुण से ज्ञानी भक्त कहा और चौदहवे अध्याय में त्रिगुणातीत कहा वे शब्द अलग अलग होने पर भी अर्थ उनका अलग अलग नहीं समझना वेदांत के जितने ग्रंथ हैं उनमें शब्दांतर प्रक्रियांतर तो है लेकिन प्रतिपाद्य विषय क्या है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न अपर ब्रह्म सत्य है जगत यानी अनात्म पदार्थ मिथ्या है और जीव ब्रह्म रूप ही है ब्रह्म से अलग नहीं है इसी अर्थ को अलग अलग, अलग शब्दों का प्रयोग करके और अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से यानी प्रतिपादन करने की विधा तो बदल जाती है शब्द बदल जाता है लेकिन इन प्रक्रिया अंतर के द्वारा तथा तो शब्दांतर के द्वारा प्रतिपाद्य विषय वही है तो चाहे स्थित प्रज्ञ कहो जीवन मुक्त कहो अलग अलग नहीं समझना एक ही है। अब आगे है जीवन मुक्त का लक्षण पूछते हैं ननु जीवन मुक्त कह जीवन मुक्त कौन है यानी स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त है तो स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है वही जीवन मुक्त के लक्षण हो जाएंगे गीता के द्वितीय अध्याय में पचपनवे श्लोक से लेकर के बहत्तरवे श्लोक तक जो लक्षण बताए गए हैं ज्ञानी के प्रज्ञा के वही जीवन मुक्त के लक्षण है उसी दृष्टि से यहां पर कहते हैं कि जीवन मुक्त कह जीवन मुक्त किसको कहा जाएगा जीवन मुक्त का क्या लक्षण है तो जीवन मुक्त का लक्षण बताते हुए कहा जा रहा है कि यथा देहो अहम पुरुषो अहम ब्राह्मणों अहम क्षत्रियोह वैश्योहम अस्मि इति निश्चय तथा न नहम क्षत्रि न वैश्यो न शूद्रो न पुष् स्वरूपः असंगसच्चिदाननंदस्व स्व प्रकाश सर्वायामी अस्मि दृढ़ निश्चय रूप अप्रोक्ष ज्ञानवान यह स जीवन मुक्त ऐसे लगाना ये जीवन मुक्त है यहां व्यतिरे की उदाहरण बताया उदाहरण दो प्रकार का होता है ना एक अन्वयी दृष्टांत एक व्यतिरे की दृष्टांत उदाहरण कहते हैं दृष्टान्त हो अन्वयी दृष्टान्त होता है जैसे इसमें है ऐसे दार्टान्त में है ये दिखा और दृष्टांत में जैसा है उससे विपरीत दार्टान्त में बताएंगे तो व्यतिरेकी दृष्टांत कहलाता विपरीत दृष्टांत कहलाता तो यहाँ व्यतिरे की दृष्टान्त बताया जा रहा है अज्ञानी को के रूप से बताया जा रहा है तो आज्ञानी चित्त में ये निश्चय रहता है क्या कि देहो अहम जो शरीर है मनुष्य शरीर यदि है तो मनुष्यो अहम पशु शरीर है तो पशु अहम ये निश्चय और फिर मनुष्य शरीर में भी पुरुष स्त्री पुरुषो अहम स्त्री अहम ये निश्चय अविवेकी का होता फिर मनुष्यों के चार वर्ण हैं तो वर्ण अभिमान भी होता है कि ब्राह्मणों अहम क्षत्रियो अहम वैश्यो अहम शूद्रो अहम ये जो दृढ़ निश्चय होता है शरीर में आत्माभिमान पूर्वक वर्णाभिमान का वर्णाभिमान रूप दृढ़ निश्चय है तो शूद्रो अहम इति दृढ़ निश्चय ये दृष्टांत तो हुआ ऐसा जीवन मुक्त में भी दृढ़ निश्चय रहता है लेकिन अविवेकी का दृढ़ निश्चय जिसमें है मय के रूप में उसी में विवेकी का यानी ब्रह्मज्ञानी का जीवन मुक्त का मय के रूप में निश्चय नहीं होता उससे विपरीत में ये दिखाने के लिए आगे कहते हैं तथा नम ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्यो न सूद्रो न पुरुष मैं ब्राह्मण नहीं हूं मैं क्षत्रिय नहीं हूं वैश्य नहीं हूं शूद्र नहीं हू अपितु और पुरुष भी नहीं हूं ये तो सब अन्नमय कोष है ना और अन्नमय कोष के वर्ण है सूक्ष्म शरीर के भी नहीं है प्राणमय कोष का भी वर्ण नहीं होता है ना आज ब्राह्मण वर्ण में यदि है तो ये ब्राह्मण शरीर छूटने के बाद हो सकता है सूद्र भी बन जा ब्राह्मण बन जा तो इसलिए वर्ण माना जाता है किसका शरीर का ही स्थूल शरीर का अन्न मै कोष का तो तत्तद वर्णाभिमान जैसे अज्ञानी में दृढ़ होता है ऐसा दृढ़ आत्माभिमान जिसका नहीं है मनुष्य शरीर में भी नहीं है और तो फिर उसका दृढ़ कहाँ रहेगा तो कहते किन्तु सच्चिदानंद स्वरूप स्व प्रकाश सर्वांतरिया में चिदा का स्वरूपो अहम अस्मी दृढ़ निश्चय रूप अप्रोक्ष ज्ञानवान तो ये मनुष्यादि शरीर में और वर्ण में आश्रम में अभिमान तो नहीं है अविवेकी का जैसे होता है बद्ध का जैसे होता है ऐसा किंतु इसके अहम अभिमान का विषय बनेगा ब्रह्म ब्रह्म के उपलक्षक शब्द बताए हैं असंग सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी स्व प्रकाश और चिदा स्वरूप ये सब ब्रह्म के परामर्शक शब्द हैं इनकी चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णस्य ओम शांति शांति ओं शाति शंकरा शाति शूत्रभाष्य भगवत ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने वो मदवेहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओ शा